आप सुन रहे हैं का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का फिर से एक बार स्वागत है और आज फिर से हमारे साथ डॉक्टर सचिन जी हैं जिनसे हमने बहुत जिनसे हमने पिछले एपिसोड में बात किया था यात्रा और सेहत ट्रांसपोर्ट पोलूशन और हेल्थ इस विषय पर हमने काफ़ी अच्छी जानकारी उनसे प्राप्त की थी तो आइए उसी विषय को हम लोग आगे जानेंगे उन्हीं से और आज हम लोग जो है जैसे पिछले हफ्ते हमने आ, बहुत सारी बातें हमने उसके प्रॉब्लम्स और जो दिक्कतें आई थी उसके ऊपर हमने बात की थी कि किस तरह से आजकल जो ट्रां, ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो किस तरह से है और बहुत सारी जो आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स भी डॉक्टर ने दिया था कि आज Uh, हर घर में जो है दो दो तीन तीन फोर व्हीलर है मोटर बाइक की जगह तो ये सारी चीज़ों से किस तरह से हमारा जो इफेक्ट है एनवायरनमेंट में प्रदूषण हो रहा है उस विषय पर उन्होंने बातें की थी तो आइए अब हम लोग जानेंगे आज सोलूशन के बारे में तो मैं चाहूँगा आप सभी की तरफ से फिर से एक बार विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में डॉक्टर सचिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति ओम शांति नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है अच्छा लगता है जब आप बातें बताते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से पूरे डाटा के साथ आप बात करते हैं तो लोगों को भी समझ में आ जाता है और कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस फैलता है कि अरे हम लोग इतने पीछे हैं अभी जागरूक होना है हमें काम करना है तो स्पीढ़ी जो पॉजिटिव की तरफ हमको बढ़ने के लिए एक आशा जागती है आपके बातों को सुनने के बाद तो मैं चाहूँगा कि जैसे हमने पिछली बार बात किया था प्रदूषण के बारे में उससे क्या क्या नुकसान होता है क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हमने ना. अब आज आपसे हम जानना चाहेंगे कि वायु प्रदूषण से हम लोग कैसे बच सकते हैं इस विषय पर आपसे बात यस yes, ये सब बैकग्राउंड जानने की आवश्यकता इसलिए थी कि समस्या के बारे में समझे और ये नहीं सोचे कि मेरे को क्या फर्क पड़ता है आप ये नहीं कह सकते कि अगर घर में कोने में कहीं आग लगी है तो आप सुरक्षित रहेंगे <laughs> आज नहीं तो कल वो आग आपके पास आएगी है इसलिए ये सब आंकड़े बताने की आवश्यकता मुझे लगी और थोड़ा डिटेल में कहे की वायु प्रदूषण कैसे व्यक्ति से शुरू होता है और पूरे विश्व के ऊपर असर डाल रहा है तो जो भी देश है इस समय उसमें हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और पूरा विश्व इसके ऊपर चिंतित है एनवायरमेंटल साइंटिस्ट और उसमें पोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है खास भारत के बारे में बात करें तो भारत तीसरे चौथे स्थान पर हमेशा रहा है पोल्यूशन के इसमें <laughs> और ये बहुत अच्छी बात नहीं है, सही बात है। एक आंकड़ों के अनुसार भारत में जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन रहा वो था 1.8 पॉइंट बिलियन्स तो ये बहुत चिंता का विषय है अमेरिका नंबर वन पोजीशन पे सिक्स पॉइंट उसके बाद चाइना रशिया और फिर भारत का नंबर लगता है तो हमारे इधर नाइन्टी परसेंट जो पोल्यूशन होता है वो एयर पोल्यूशन और उसमें ज़्यादातर रोल जो होता है ये होता है रोड ट्रैफिक की वजह से ठीक है ना तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए तो नंबर वन आ, हम आप अगर न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं तो एक कंसेप्ट बार बार आ रही है खास करके जो ड्यूटी पर जाते हैं उन्होंने देखा अगर वो शब्द अभी बहुत कॉमन हो गया पहले लोग बहुत कम लोगों को पता था और उसका नाम है कार पुलिंग अगर कार पुलिंग ये शब्द लोगों ने सुना नहीं है तो आप अटेंशन में रहो कार क्या है कार पुलिंग माना अगर आप एक ही दिशा में जा रहे हैं ठीक है ना समझो अभी मुंबई का मैं एग्जाम्पल देता हूँ हम सबब में रहते हैं तो सबब से हम मेन सिटी की तरफ जा रहे हैं सबके ऑफिस उधर है अभी एक ही इलाके में बीस पच्चीस लोग रहते हैं पचास लोग रहते हैं वो सब अपनी अपनी कार लेके जा रहे हैं एक कार में एक ही व्यक्ति बैठ रहा है जबकि एक कार में एक ऑर्डिनरी कार में पाँच लोग बैठ सकते हैं जी तो वो पाँच कार के जगह पर एक कार जा सकती है अभी इसमें सबका फायदा है कैसे कि आप इंडिविजुअली कार लेके जाओ तो आपकी गाड़ी खाली जा रही पेट्रोल उतना ही लगेगा डीजल उतना ही लगेगा और आप क्या करो कि हर दिन एक एक कार लेके जाओ पांच में से और बाकी लोगों को अपने साथ लेके जाओ इसको कहते हैं पुल करना माना जो पांच कार जाने वाली है उसकी जगह पे एक कार जाएगी उस एरिया में और वो सभी साथ में जाएंगे और साथ में आएंगे इसमें फायदा क्या एक तो पोल्यूशन कम होगा चार कार का पूरा पोल्यूशन हमने उधर रोक लिया इसके साथ स्वास्थ्य तो आपका अच्छा बनता ही आपने एनवायरमेंट में जो धुआं छोड़ने वाला था वो कम कर दिया नॉइस पॉल्यूशन कम कर दिया और दूसरा और इंपॉर्टेंट फायदा माना आपके भी पैसे बच गए ना हुँ, हुँ, आपका जो पेट्रोल का खर्चा है डीजल का खर्चा है वो भी बच वो गया भी बच तो ये कार पुलिंग एक कंसेप्ट आ रहा है और मुझे लगता है इसको लोगों को फॉलो करना चाहिए कार पुलिंग दूसरी चीज इसी के साथ जुड़ी हुए जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे हुँ, हुँ, जैसे स्कूल में अभी बच्चों को लेके जाना है चलो अच्छा है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है आपके पास कार है अभी आपकी अपनी कार है फिर फैमिली के लिए कार अलग है तो आप बच्चों को अपनी कार से छोड़ रहे हैं, उसके बजाय अगर आप स्कूल बस से छोड़े, आप कल्पना करो एक बस में साठ सत्तर बच्चे रहते साठ रहते या पचास ले लो तो वो पचास लोग पचास कार लेके अगर स्कूल में गए तो स्कूल के आजू बाजू में ट्रैफिक भी बहुत होता है ठीक है ना और वहाँ का पोल्यूशन भी बढ़ता है और उसके बजाय आप एक ही स्कूल बस में वो पचास जन जाए तो फोर्टी कार्स का जो पोल्यूशन है वो सब रुक जाता है पैसे की बचत शायद ये कार वालों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं पड़ती लेकिन, लेकिन एनवायरमेंट की दृष्टि से देखा जाए और सबके स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो उन पचास कार का पोल्यूशन रुक गया बस में गए तीसरा बस में सेफ्टी होती है है ना सभी बच्चों को ध्यान से लेकर डायरेक्ट अंदर कैंपस में जाता है और आपका समय भी बचता है नहीं तो आपको खास अपना ड्यूटी एडजस्ट करके बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल में जाना पड़ता है माँ बाप को तो आपका टाइम भी बचता है पैसे भी बचते हैं और बच्चा सुरक्षित जा रहा है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना हो सके इस्तेमाल करना, करना चाहिए और इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट को कम करना चाहिए दूसरी बात तीसरी अगर आपने नोटिस किया है कई सिटी जहाँ पे पोल्यूशन बहुत है और स्वास्थ्य के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है एग्जांपल मैं दूंगा दिल्ली का तो दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया बहुत साल पहले कि ऐसा अगर हम चले तो हमारा मेन कैपिटल में, में लोग ज़्यादा बीमार पड़ेंगे नेशनल कैपिटल है तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी पेट्रोल डीजल व्हीकल थे उनको सी में कन्वर्ट किया आपने देखा होगा ग्रीन कलर की बसेस वगैरह चलती हैं तो और ये कंपल्सरी कर दिया तो सी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कंपेयर टू ये पोल्यूशन कम होता है mm -hmm. ना के बराबर और वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो ये सब व्हीकल सी एन में जितना हो सके कन्वर्ट करना चाहिए इसमें पोल्यूशन भी कम होता है पैसे की भी बचत होती है इवन गवर्नमेंट ने इसको एनकरेज किया कि जो प्राइवेट कार वाले हैं जिनका अपना है वो भी सी में कन्वर्ट करें तो बहुत सारे कार वालों ने अपने में वो सी किट लगवा लिया है तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जिससे कि हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं चौथी स्टेप है पर अन बहुत अच्छी होते हुए भी आ, वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है वो माना पी यू सी पी सर्टिफिकेट होता है है ना पोल्यूशन अंडर कंट्रोल ये सर्टिफिकेट <laughs> हर गाड़ी वाले को होना चाहिए पर ये सर्टिफिकेट कब मिलना चाहिए जब आपके गाड़ी का चेकिंग होता है उसके अंदर वो सेंसर डालते हैं और चेक करते हैं कि आपकी गाड़ी कितना धुआँ छोड़ रही है अगर आपके गाड़ी का इंजन खराब है सर्विस नहीं हुए, तो ज़्यादा धुआँ छोड़ेगी और वो पॉल्यूशन ज़्यादा करेगी और आपको गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं है पहले जब तक आप सर्विस ऐसे इस कायदे से बनाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेट है दुर्दैव है इस देश का कि घर बैठे आपको पीयूसी मिलता है जबकि आपके गाड़ी भी नहीं है ये हमारे पास हो रहा है तो हमने कंप्लेंट किया पर इसके ऊपर इफ़ेक्टिव स्टेप नहीं लिए जा रहे हैं तो हम सबको एक नैतिक जिम्मेदारी से इसके बारे में सोचना चाहिए कि पीयूसी केवल पुलिस आर पुलिस वाले को दिखाने के लिए नहीं है पोल्यूशन को कम करने के लिए करने। तो अपनी गाड़ी की सर्विस रेगुलरली करे हर तीन महीने में आपको गाड़ी की सर्विस करनी चाहिए जितना गाड़ी का इंजिन अच्छा होगा तो इसके बहुत सारे फायदे एक आपको लॉन्ग टर्म वो सहयोग देगी दूसरा आपका खर्चा कम होगा और तीसरा सबसे बड़ा पर्यावरण को नुकसान कम होगा तो अपने गाड़ी का भी ख्याल रखें पीयूसी अच्छी तरह से करें चौथी बात जो इसके बारे में हम देखने वाले हैं जबकि हम नॉइस पॉल्यूशन को अभी तक हमने टच नहीं किया हम केवल वायु प्रदूषण के बारे में कि पेड़ पौधे जितना ज़्यादा होते हैं है ना हम लगाए तो पेड़ पौधे केवल प्रदूषण को ही नहीं रोकते लेकिन नॉइस बैरियर का भी काम करते हैं और हमारे पूरे पृथ्वी को ठंडा रखने में मदद करते हैं तो ये भी लगा सकते हैं ठीक है, है? ना छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन अगर हम उसके ऊपर ध्यान दें तो बहुत सारा पॉल्यूशन कम कर सकते हैं ये सब जो पोल्यूटेड निकलते हैं अभी आप इसको अलग नहीं कर सकते एक को दूसरे से कई लोग अभी हम बात कर रहे हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट के सेक्टर से लेकिन केवल ट्रांसपोर्ट का बात करें और बाकी की बातें हम भूल जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्यों क्योंकि जो पोल्यूटेंट निकलते हैं ये केवल ट्रांसपोर्ट से नहीं निकलते हैं वो निकलते हैं आप घर में रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप फ्यूल जो इस्तेमाल करते वही फ्यूल है एनर्जी आपकी जा रही है उसमें या आप किसी स्टोर रेस्टोरेंट में जाते आपने पेपर लिया या बैग लिया प्लास्टिक का ये सब एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है और ये एनर्जी बायोफ्यूल से आती है और ये बायोफ्यूल को हमको बचाना है तो उसके लिए भी हमको अलर्ट होना है मैं एक आपको कुछ आंकड़े देना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल आपके घर में जो बल्ब है रेगुलर बल्ब इंक एडिसन बल्ब जिसको कहते हैं वो क्या करता है वो जितना एनर्जी को रिलीज करता है और उसके ऊपर आपका जितना खर्चा आता है उस जगह पे आपने केवल इतना किया कि आजकल एक बल्ब आए हैं जिसको कहते हैं सी एफ एल आपने सुना होगा सी एफ एल माना फ्लोरोसेंट लाइट होता है कैंटिसन फ्लोरोसेंट लाइट और रेगुलर बल्ब तो आंकड़े ये बताते हैं कि समझो आपने 60 वैल्ट का रेगुलर बल्ब इस्तेमाल किया तो आपके साल भर में छ लाख चालीस हजार आठ पर ईयर आपका खर्चा हो रहा है ठीक है अगर आप 10 घंटा उसको रोज चलाते हैं उसी जगह पर आपने 18 वैट का ये 60 वैट का ज़्यादा एनर्जी लग रही है ये 18 वैट का है तीन बल्ब इस्तेमाल किए तो 10 घंटा चला है वो भी तो आपकी पूरे साल भर की जो ऊर्जा है वो काफ़ी कम होती है इसके 640000 के जगह पे एक लाख नाइन्टी सेवन थाउजेंड होती है तो इतना यूज़ कम होता है मैंने उतना फॉसिल कम जलता है और हीट कम पैदा होती है ये बल्ब भी हीट पैदा करते हैं इससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते हैं तो केवल एक बल्ब को चेंज करने से आप पृथ्वी के तापमान को कम करने में और पैसे बचाने में मदद करते है. केवल एक बल्ब को चेंज करने में और इसके ऊपर रेशो ऐसा है कि एक रेगुलर बल्ब को आपने एक सी बल्ब से आ, रिप्लेस किया तो आप पूरे साल भर में 150 पाउंड 150 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं एक बल्ब से सोचो डेढ़ सौ पाउंड बहुत बड़ी संख्या होती है पाउंड ये उधर का है हमारे इधर ढाई पाउंड के हिसाब एक किलो होता है मना आप इसको फिफ्टी परसेंट करो सत्तर किलो के आसपास आप कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हो पूरे साल भर में केवल एक एक घर में अगर पाँच बल्ब है तो आप वैसे मल्टीप्लाई करो साढ़े तीन सौ किलो तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड हम पूरे विश्व का कम कर सकते इसलिए आपने देखा गवर्नमेंट इसको एनकरेज कर रहे क्योंकि ये हीट को पैदा करता है तो हम केवल कार को नहीं देखे सबको देखे क्योंकि एनर्जी का यूज है ये रेफ्रिजरेटर को देखें कि आपके पास पुराना रेफ्रिजरेटर है जिसमें एनर्जी सेवर नहीं है तो एनर्जी सेवर वाले रेफ्रिजरेटर जहां ठंडी के एरिया होते हैं वहां पे रूम हीटर लगाते हैं वो रूम हीटर को भी आप लो स्टैड पे रखो उसका टेम्परेचर लो पे रखो फिर ऐसे गार्बेज आप इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक है अभी प्लास्टिक का बैग आप इस्तेमाल करेंगे तो वो डिजनरेट नहीं होता है बहुत सालों तक रहता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में सैकड़ों वर्षों तक रहता है मीथेन है पंद्रह साल तक रहता है तो ये उतना साल तक हमारे पृथ्वी को गर्म करते रहते ये छोटी सी बात है इवन आप कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में तो वॉशिंग मशीन में भी आप अगर गर्म पानी इस्तेमाल करते हो तो गर्म करने में एनर्जी लगती है और उसके लिए ये का गैसेस पैदा होते हैं तो ठंडे पानी का इस्तेमाल करें जहां ज़रूरत नहीं है नहीं। तो हर चीज़ में फॉसिल फ्यूल माना वो कोयला हो या फिर बाकी के एनर्जी हो यूज़ हो रहे और उससे ये गैसेस पैदा हो रहे तो जितना हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करेंगे आप कहेंगे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं अभी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप ऑर्डर करते हो तो आप प्लास्टिक का जितना हो सके कम सकेड करें उसको यूज नहीं करें बायोडिग्रेडेबल चीजों का इस्तेमाल करें क्योंकि क्या होता है धीरे धीरे ये सब चीजें कहीं तो जाएगी कहीं जाएगी वो कचरा जमा हो जाएगा और वहां से गैसेस पैदा होते हैं और वो टेंपरेचर को बढ़ाते हैं मतलब पोल्यूशन ऐसा है, है, है। आपको पता नहीं चलता है कि आप कहते मैंने दो कॉपी इस्तेमाल किया प्लास्टिक का या टिश्यू पेपर लेकिन ये कहीं तो गार्बेज में जाते हैं ना कचरा बनता है और वो कचरे से गैसेस पैदा होते हैं जहाँ पर आप मेट्रो सिटीज में भी जाओ जहाँ पर ये कचरा इकट्ठा किया जाता है है ना डम किया जाता किया है वहाँ पे आप देखो क्या हालत होती इतना बदबू फैला होती है और वो कहाँ जाएँगे समझो मैं फिर से एक रूम का उदाहरण देता हूँ एक रूम में कोने में आपने डाल डाला है कचरा लेकिन आपके पास उसका इफेक्ट तो आएगा ही ना तो आप ये नहीं सोचें हमारे इधर कचरा नहीं तो हमको कुछ नहीं होगा ये जो दृष्टिकोण है इसको बदलना जरूरी है तो जितना हो सके अगर आपको जाना पड़ रहा है तो हम कहते हैं कि जितना हो सके आप बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का इस्तेमाल करें सब्जियां भी जितनी फ्रेश खाएँ इतना अच्छा है आप कैन वाले जितने आइटम खाएंगे वो कैन वालों में भी बहुत सारी बायोफिल एनर्जी लगती है और उससे ये पोल्यूशन बढ़ता है तो मैं कहूँगा कि छोटे छोटे स्टेप उठाए और हर एक जिम्मेवारी से अपना काम निभाए तो हम इस विश्व का पोल्यूशन कम कर सकते हैं आपको बता दो जितना भी पेपर हम इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू पेपर गा अभी वो पेड़ों से पैदा होता है वो पेड़ों से पेपर बनता है तो जितना पेपर इस्तेमाल करेंगे उतना पेड़ कटते ही जाएंगे ठीक है ना तो इनडायरेक्टली आप पेड़ों को कट करने में बढ़ावा दे रहे हैं अगर आपको समझो आज दुकानों में जाते हैं या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो अपनी थैली खुद लेके जाए कपड़े की ना कि उधर की प्लास्टिक की थैली ले क्योंकि प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वो ज़मीन में रहेगा और गैसेस पैदा करेगा हमारे इधर मैं देख रहा हूँ मुंबई का आपको समाचार सुनाता हूँ जी मुंबई में वो डंपिंग ग्राउंड बोलते हैं जहाँ पे पूरे सिटी का कचरा डाला जाता है वो भी इस समय देवनार और विक्रोली की तरफ है तो कई बार इस डम्पिंग ग्राउंड कचरे में आग लगती है अच्छा अलगती है लगाई जाती है जो भी है लेकिन उससे जो गैसेस पैदा होते हैं बहुत पॉइजनस होते हैं आजू बाजू का पूरा वातावरण बदल जाता है सिटी के ऊपर उसका इफेक्ट आ रहा है क्योंकि उसमें सब कुछ आ जाता है और आजकल कायदा भी बहुत कड़क हो रहा है कि अलग अलग थैली में आपने सुना होगा रेड बैग ग्रीन बैग येल्लो बैग माना जो ड्राई कचरा होता है और जो गीला कचरा होता है उसका भी आपको अलग, अलग। बहुत अलग तरीके से करना पड़ता है क्योंकि अभी हम बहुत अलर्ट हो रहे हैं क्योंकि इसका इफ़ेक्ट आ रहा है तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अपने हम जीवन में लाए तो हम बहुत अपने आप को अपने परिवार को अपने देशवासियों को और विश्व को इस पॉल्यूशन से बचा सकते तो जर्नी ऑफ थाउजेंड माइंड बिगीन्स विद सिंगल स्टेप हम कहते हैं छोटी छोटी बातें होती है और एक में पॉल्यूशन क्या होना अगर आपको समझो ऑफिस नजदीक है तो आप थोड़ा दूर पार करके पैदल करो दो फायदे होंगे एक पोल्यूशन कम होगा आपका पेट्रोल बचेगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा ठीक है ना <laughs> थोड़ी थोड़ी जगह के लिए आप कार का या टू व्हीलर का इस्तेमाल नहीं करो एक किलोमीटर जितनी जगह है तो पैदल करो जितना हो सके लोग आधा आधा का किलोमीटर के लिए भी कार का इस्तेमाल करते हैं तो जितना <laughs> हो सके कार का इस्तेमाल और एक कंसेप्ट जो आई है वो माना हॉलिडे कार हॉलीडे और हमने कई कंट्रीज़ में देखा है लोग बाइक बाइसिकल से ट्रैवल करते हैं मैंने साइकिल चलाते हैं ये सबसे अच्छा तरीका हमको वापस उस स्थान पर जाना पड़ेगा जहाँ से हमने शुरुआत की थी और ये सबके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो जितना हो सके व्हीकल का इस्तेमाल कम करें और आपकी व्हीकल बहुत अच्छी हो उसका सर्विस रेगुलरली होना चाहिए कार पोलिंग का इस्तेमाल करें कार हॉलीडेज ले जितना हो सके ठीक है ना शरीर को पैदल चलाए या साइकिल माना जो एनर्जी कम आजकल इलेक्ट्रिकल भी आई हुई है उनका इस्तेमाल करें कम्पेयर टू ये फॉसिल फ्यूल वाले तो हम प्रदूषण काफ़ी मात्रा में कम कर सकते हैं नमस्कार आप सुंदर रेडो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमने अभी बात की किस तरह से हम बच सकते हैं इस वायु प्रदूषण से उसके बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत सारे सल्यूशन्स आपको दिया है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे और प्रदूषण को बचाएंगे पर्यावरण को शुद्ध बनाने में आपका योगदान देंगे तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर डॉक्टर सचिन जी से जुड़ेंगे और ध्वनि प्रदूषण के बारे में बात करेंगे कि आज वर्तमान समय में ध्वनि दूषण ये क्या है और कैसे इससे नुकसान होता है इस विषय पर हमें डॉक्टर साहब बताएंगे लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद आप सुनाए हैं रेड मॉड वन नाइन पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो से प्रदूषण को दूर भगाएंगे सभी तरह के उठते धुओं पर रोक लगाएंगे पर्यावरण से प्रदूषण को दूर भगाएंगे सभी तरह के उठते ते पर रोक लगाएंगे यत्र तत्र सर्वत्र न पान को थूकेंगे सार्वजनिक स्थल पर ना सिगरेट जलाएंगे और पेट्रोल से चलती है जो भी वहीकल बस हो ट्रक हो कार हो या हो मोटर साइकिल डीजल और पेट्रोल से चलती है जो भी वहीकल बस हो ट्रक हो कार हो या हो मोटर साइकिल पीयूसी पहले पीयूसी पहले बाद चलाएंगे सभी तरह के उठते धुओं पर रोक लगाएंगे और तालाब से जुड़ा है जो भी स्थल, गंगा जमुना कृष्ण का वेरी का निर्मल है जल नहर और तालाब से जुड़ा है जो भी स्थल, गंगा जमुना कृष्ण का वेरी का निर्मल है जल इन जगहों पर कूड़ा कचरा इन जगहों पर कचरा अब न बहाएंगे सभी तरह के उठते बुद्धिधुओं पर रोक लगाएंगे पर्यावरण से प्रदूषण को शोर गली में शोर है शोर ही शोर हॉर्न रेडियो टेप स्पीकर सभी बजाते जोर से जोर इनसे बढ़ता है टेंशन इनसे बढ़ता है टेंशन दूर भगाएंगे सभी तरह के उठते धुओं पर रोक लगाएंगे पर्यावरण से प्रदूषण को दूर भगाएंगे सभी तरह के उठते धुओं पर रोक लगाएंगे पर्यावरण से प्रदूषण को दूर भगाएंगे भगाएंगे भगाएंगे दूर दूर आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर फिर से से एक एक बार बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर साहब बहुत बहुत हम हमें बताइए ध्वनि प्रदूषण है क्या और इससे कौन कौन से नुकसान होते हैं ध्वनि yes. प्रदूषण जैसे हमने पहले भी देखा इसके बारे में अवेयरनेस अवेयरनेस uh, बहुत कम है और लोगों को नहीं पता ना नहीं। के बराबर हम कह सकते हैं और मुझे बहुत फील होता है कि एक चीज जो अपने पूरे कंट्रोल में है हम इसको कम कर सकते हैं छोटी छोटी बातें होती मैं फिर से कह रहा हूं हमको कोई बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है ध्वनि प्रदूषण माना एनी साउंड जो इरीटेटिंग होता है जो हमारे शरीर और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अफेक्ट करता है वो सब ध्वनि प्रदूषण में आता है तो ध्वनि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है नॉर्मल जो साउंड होता है वो उसकी जो रेंज होती है जो हमको सुनाई देती है वो 20 से बीस हज़ार हर्ट्स तक होती है जो हमारे मात्रा है उसके नीचे और बीस हजार के ऊपर एक अल्ट्रासोनिक और 20 के नीचे ये दोनों हमको सुनाई नहीं देते हुँ, हुँ, तो हमारी रेंज ये है सबसे ज़्यादा नुकसान जो ध्वनि प्रदूषण का होता है वो ये है कि हमारे कान के पर्दे जो हैं उसके अंदर अंतकर्ण होता है कान ती कान के तीन हिस्से होते हैं बाह्य मध्य मध्यकर्ण और अंत करण तो अंतकर्णों में कॉकलिया नाम का एक ऑर्गन होता है नहीं, नहीं, और उसके अंदर हेयर सेल्स होते हैं अच्छा जो साउंड्स को ग्रैब करते हैं तो वो 25,000 होते हैं हेयर सेल्स इनको नुकसान पहुंचता है हाई डेसिबल साउंड ये डेसिबल शब्द आपने सुना होगा डेसिबल माना डेसिबल जैसे हमने एयर पोल्यूशन में देखा एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है वैसे ही यहां पर भी नॉइज पोल्यूशन का भी इंडेक्स निकाला अच्छा, गया है और कौन सा नॉइज़ एक्सेप्टेबल uh, है कितना लेवल का एक्सेप्टेबल है उसके ऊपर भी स्टडी हुआ है और ये मेजर करने का जो स्केल होता है उसको बोलते हैं डेसीबल जी और ये डेसीबल जितना ज़्यादा होते जाएगा उतना हमारे शरीर को नुकसान होता है खास करके कान को नुकसान होता है जिसमें हेरिंग लॉस माना सुनना कम देना या बिल्कुल कुछ अगर बहुत हाई साउंड है तो कान का पर्दा फट भी सकता है यहाँ तक हुआ है।, हुआ है कई लोगों का ऑन द स्पॉट हार्ट रुक सकता है जिस तरह से आजकल साउंड और जो स्पीकर आए हैं खास करके मुझे बहुत दुख होता है डीजे डीजे आपने <laughs> ठीक कहा ये डीजे इतने खतरनाक है और ये संस्कृति आ रही है मैं महाराष्ट्र का हूँ तो हमारे इधर गणपति फेस्टिवल होता है या नवरात्रि फेस्टिवल होता है या और भी जो त्यौहार होते हैं सभी धर्मों के केवल हिंदुओं के नहीं लेकिन ये डी जो इस्तेमाल किया जाता है ये डी बहुत ही खतरनाक है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसको अगर हमने नहीं रोका तो मुझे बहुत डर है कि आगे चलकर हम हमारे से बहुत लोगों को सुनाई नहीं देने वाला है जिस तरह से ये जा रहा है तो डेसिबल की संख्या आपको पता होगा कि आपने सुना भी होगा कि कई सारे साइलेंस जोन होते हैं जहाँ पर हॉर्न बजाना भी मना है हम रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो इस सेक्टर में रोड ट्रांसपोर्ट को ही ले लो अभी कई लोगों को आदत होती है एक तो बिना वजह के हॉर्न बजाते रहते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ पर भी हॉर्न बजा रहे थे जैसे कोई राजा आ रहा है तो उसके पहले वो सिग्नल देते हैं कि राजा आ रहा है रास्ता ज़रूरी नहीं है वहाँ पर हॉर्न बजाते रहेंगे सही अभी ये हॉर्न बजाने से उनको नहीं पता चलता है कि वो कितना पॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं साउंड पॉल्यूशन और हॉर्न बजाने से सामने वाला इरीटेट होता है बहुत इरीटेट होता है अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रोड रेज ये जो कंसेप्ट है ना इसके साथ जुड़ी हुई है रोड रेज हमने कहा देखा कि रस्ते पे गाड़ी चलाते वक्त गुस्सा आना ड्राइवर को नहीं, नहीं। तो ये घटना दिल्ली के पास की है कि हॉर्न बजा रहा है पीछे वाला उसको जल्दी है फ्लाइट पकड़ना है जाना है सामने वाला साइड नहीं दे रहा है जो भी कारण है रास्ता खुला होते हुए अभी तो इसको गुस्सा आया इसने अपना ट्रैक छोड़ के सामने वाले की गाड़ी को ओवरटेक किया उसको निकाला और उसके पेट में छुरा नहीं, नहीं। और उसको ख़त्म कर दिया गुस्से में ये है रोड रेज मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे जो टाई में हैं लेकिन थोड़ा कुछ हो गया रस्ते के उधर ही मारामारी चालू कर देते हैं तो गाड़ी चलाते वक्त लोगों का कंट्रोल जाता है और भारत में मैंने देखा है कि बहुत कम लोग हैं जो ट्रैफिक के नियमों का पालन, पालन करते, करते हैं कई सिटी ऐसे है मैं दा... हैरान हो जाता हूँ आप सीधा चल रहे लेफ्ट साइड से आके राइट को ओवरटेन करके आपको पता भी नहीं चलता ऐसा हो सकता है करके पर इसके वजह से एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं हमने पहले भी देखा आज का अभी का विषय नॉइस पोल्यूशन है तो मैं हॉर्न के ऊपर ज्यादा बताऊंगा कि जी, बिना वजह आप हॉर्न मत बजाओ खास करके आप किसी रेसिडेंशियल एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ़ होता है इवन जो हॉस्पिटल्स वगैरह उस इलाके हैं वहाँ पे साइलेंस जोन होता है क्योंकि पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होता है इस आवाज़ के वजह से खास करके छोटे बच्चे जो है न्यूबॉर्न बेबीज़ अगर ये इसका डेसिबल ज़्यादा है तो उसके ऑन द स्पॉट मृत्यु हो सकती है इतना डेसिबल खतरनाक ये होता है तो अपनी जिम्मेवारी को समझे ये डेसिबल को ज़्यादा बढ़ने मत दे और बार बार हॉर्न नहीं बजाए बिना वजह के और एक मैंने देखा है आजकल के युवा पीढ़ी में कि हॉर्न बजाने का भी जो हॉर्न होते हैं हॉर्न के भी प्रकार हैं अलग अलग आते तो हैं वो जो ऐसे प्रकार आए हैं जो कि अलाउड नहीं है कायदे के अनुसार अभी एक बार दबाया तो वो जैसे इको होता है पांच बार बजता रहता है और उसको दो तीन बार बजा मना वो पंद्रह बीस बार बच गया और कई ऐसे पिच साउंड होते हैं जो कि कान को बहुत तकलीफ देते हैं लेकिन ये टू व्हीलर वाले इसमें लगाते हैं कार में लगाते हैं जो अलाउड नहीं है नहीं। साइरन्स अलाउड नहीं है कायदे के अनुसार तो हमको इसके ऊपर भी अलर्ट होना चाहिए अगर कोई 8 घंटा 70 डे के ऊपर जाता है 8 घंटा अब ये किसके लिए होता है समझो आप आपका घर ही ट्रैफिक सिग्नल के पास है और आप 8 घंटा घर में हैं और आपने 70 डेसीबल के ऊपर सब हॉर्न बजा रहे जल्दी जाना है क्योंकि जल्दबाजी भी एक बीमारी है हम देख रहे हैं आजकल सबको जल्दी होती जल्दी है तो जल्दी जाने, जाने के लिए हॉर्न बजाते रहते ताकि हम जल्दी निकले तो उससे जो ये ट्रैफिक सिग्नल के पास रहते हैं या जो एयरपोर्ट के पास रहते हैं उनका ब्लड प्रेशर 5 से 10 मिलीमीटर नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा होता है जैसे आपका ब्लड प्रेशर अभी एक सौ है तो इनका ब्लड प्रेशर होगा 140 सौ चालीस और नब्बे होगा रेगुलर पॉपुलेशन से ज़्यादा होता ये है नॉइज़ पॉल्यूशन इफ़ेक्ट दूसरा होता है कि अगर आपने 80 से 90 तक डेसिबल सुना बहुत देर तक तो उसके वजह से आपका कान के पर्दे जो मैंने बताए कॉकलिया के अंदर वो हेयर सेल्स होते हैं वो डैमेज वो डैमेज हो जाते हैं और आपका हियरिंग लॉस होता है आपको सुना है फिर आपने मैंने अभी जनरेशन को देख रहा हूँ जो मोबाइल में वो लगाते आ, रहते हैं घूमते रहते हैं बड़े बड़े हाँ और वो साउंड भी उनको हाई चाहिए और आजकल क्या होम थिएटर नाम की कंसेप्ट आई है हुँ, हुँ। तो सबकी मैंने देखा जो थ्रेशोल्ड होल्ड है वही हाई है उनको छोटा साउंड चलता ही नहीं बड़ा ही चाहिए और उसके वजह से मैं देख रहा हूँ इनको हियरिंग लॉस आते जा रहा है और टी का आवाज भी बढ़ा के रखेंगे कम आवाज़ में टीवी नहीं सुनेंगे तो ये सब क्या कर रहे हैं कि आपको हियरिंग लॉस आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका कान और आगे चल के जब आपकी उम्र बढ़ेगी तब तो आपको पता चलेगा कि आपको कुछ सुना ही नहीं दे रहा है और आपके जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइट अफेक्ट होगी तो हियरिंग लॉस बहरापन आ जाता है एक सौ पर जब साउंड जाता है तो बहुत दर्द होता है और अगर वो एक सौ तक गया तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 180 डेसिबल माना किलर साउंड है अब ये रॉक म्यूजिक जो होता है जो गाड़ी में भी लगाते हैं फिर से मैं ट्रांसपोर्ट के कई लोग अपना पता नहीं मैं शब्द ऐसा इस्तेमाल कर रहा राष्ट्रीय कर्तव्य समझते हैं। <laughs> कार चला रहे हैं और उसका डेक फुल ऑन रख के खिड़कियाँ खुली रख के चारों तरफ आवाज़ फैल रहा है गाड़ी पार्क करके भी आप म्यूजिक लगाते हैं तो एम्पलीफाइड रॉक म्यूजिक जो होता है रॉक म्यूजिक एक म्यूज़िक का प्रकार है उसका जो साउंड होता है 120 ट्वेंटी रहता है ये बहुत ही हाई है पेनफुल होता है तो हमको इसके बारे में सोचना चाहिए मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और मोटार्स जो होते हैं वो 80 डेसीबल लेवल तक होते हैं ठीक है ना सो हाई नॉइज लेवल इंटरफेयर विथ हमारे सब साइकिल केवल हमको ही नहीं होता है जानवरों का साइकिल भी डिस्टर्ब होता है पंछियों का साइकिल डिस्टर्ब होता है hmm. आप कल्पना करो आज भी पंछी जो है वो सूर्यास्त के साथ अपनी दिनचर्या को समेट के घर में बैठा और वो जल्दी सोते है, जल्दी उठते हैं <laughs> तो आप ये जो साउंड चलाते हैं हॉर्न बजाते तो ये जानवरों को भी डिस्टर्ब करता है उनके ब्रीडिंग राइचुअल्स जो होते हैं माइग्रेशन पात होते हैं पंछियों का वो सब अफेक्ट होता है इससे <laughs> तो ये मत सोचें केवल हमको ही इंसानों को ही नहीं लेकिन पशु है पंछी है इनके ऊपर भी इसका असर होता है तो हमको आ, इसके प्रति भी जागरूक होना चाहिए और डेसिबल लेवल्स को हमको कंट्रोल में रखना चाहिए अभी कुछ डेसिबल लेवल फिक्स की हुई है वो आपको बताता हूँ ये कायदे के अनुसार है ये कायदा जो है नॉइज़ रेगुलेशन रूल्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 एटी नॉइज़ रेगुलेशन रूल्स अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन इसके अनुसार आपने देखा होगा कि जो इंडस्ट्रीज़ है वो इंडस्ट्रीज़ को रेसिडेंशियल एरिया से दूर रखा गया इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है ना हर इसमें होता है जैसे महाराष्ट्र एमआईडीसी बोलते हैं महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार क्योंकि मशीन्स चलती है उनका आवाज़ रहता है गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल का जो डेसीबल है वो सेवेंटी तक अलाउड है कमर्शियल uh, जहाँ पर जितने भी शॉप्स वगैरह हैं वहाँ सिक्सटी फाइव है पर रेसिडेंशल में ये फिफ्टी फाइव है जहाँ लोग रहते हैं उसके ऊपर आवाज़ नहीं जाना चाहिए और ऐसे एरिया है जो साइलेंस जोन है वहाँ पर आपको कुछ नहीं और पब्लिक के लिए 10 से 6 नो साउंड रात को 10 से सुबह 6 बजे तक इसलिए आपने देखा होगा कि ये जो गरबा खेलते हैं या फेस्टिवल होता है लाउड स्पीकर लगाते हैं इनको रात को 10 बजे बंद करना है क्योंकि लोगों को दस से छः के बीच में पूरा रेस्ट चाहिए ये कायदा है और हमको इस कायदे को फॉलो करना चाहिए तो डेसिबल्स के बारे में ये बताया तो लोगों को क्या करना चाहिए कैसे हम इस पॉल्यूशन से अपने आप को बचा सकते हैं तो नंबर वन जितना हो सके हम अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें जितना हो सके हॉन का इस्तेमाल कम करें ठीक है ना जैसे अभी रात को आप गाड़ी चला रहे हैं जी अगर आप लाइट का सिग्नल देते तो हॉर्न की जरूरत नहीं है नहीं। ठीक है न और अगर आपको लगता है लेट हो रहा है अच्छा कभी कभार लेट ठीक है आप हमेशा लेट होते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है <laughs> आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है तो समय से पहले निकले कई लोग लेट निकलते हैं तो उनको जल्दबाजी करना पड़ता है फिर हॉर्न बजाते रहेंगे फिर गुस्सा बढ़ता जाएगा और फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं तो जैसे रोड पे स्लोगन लिखे हुए रहते बेटर लेट देन एवर hmm. ठीक है ना <laughs> बेटर लेट देन मिस्टर लेट है ना <laughs> तो हम समय के पहले निकले ताकि आपको जल्दबाजी नहीं करना पड़े और जल्दबाजी नहीं तो हॉर्न बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ठीक है ना समय के पहले निकले ऑर्गेनाइज रहे हॉर्नस जितना हो सके जो कायदे से अलाउड हॉर्न है गवर्नमेंट वही ले ये फैंसी हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करें और अपने ऊपर ये कंट्रोल की बात है मैंने देखा क्योंकि मैं अपने आप में चेंजेस क्योंकि मैं भी गाड़ी चलाता हूँ तो मैंने खुद अनुभव से देखा है कि जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ हॉर्न नहीं बजाना चाहिए नहीं। और रेसिडेंशियल एरिया में तो हमको बहुत संभाल के चलना साइलेंस जोन जैसे होते हैं वहाँ पर भी जैसे हॉस्पिटल का इलाका है, है ना पेशेंट है बच्चे हैं वहाँ पर हॉन कम बजाए जितना हो सके अवॉइड करें अगर आपको ऐसे इलाके में रहना पड़ रहा है जैसे एयरपोर्ट वाला इलाका है जी। तो एयरपोर्ट वालों का ब्लड प्रेशर और नीम की बीमारी इनको रहती है क्योंकि ये, ये एयरोप्लेन का बहुत साउंड रहता जाने है जाने ये लोग चिड़चिड़े स्वभाव वाले भी होते हैं क्योंकि साउंड आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट होता है आपको मैं बता दूं कि जो लोग रेलवे ट्रैक्स के नज़दीक रहते हैं एयरपोर्ट के नज़दीक रहते हैं और जहाँ पर ट्राफिक बहुत रहता है वहाँ के लोगों का मानसिक स्वास्थ्य अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं बीपी तो बढ़ता है गुस्सा भी बढ़ता है चिड़चिड़े हो जाते हैं तो इन लोगों को देखना चाहिए कि जितना हो सके बैरियर्स होना चाहिए आजकल गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत सारे जागरूक है बैरियर्स तो बैरियर्स हमने जैसे देखा बैरियर्स माना अवरोध करने वाला तो सबसे अच्छा बैरियर्स है प्लांट्स पौधे ये ऑब्जॉर्ब करते थे इस एनर्जी को ठीक को। है ना और पौधे इसलिए इम्पॉर्टेंट है, है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते तो डबल बेनिफिट होता है पेड़ पौधे इसलिए आपने देखा सभी रस्तों के दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाते बीच, लगाते, में, भी बीच भी लगाते में भी लगाते डिवाण ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि साउंड नहीं जाता लेकिन कई जगह पर अगर ऐसा नहीं है तो आजकल साउंड बैरियर्स आए हैं साउंड बैरियर्स ऐसे खड़े किए जाते हैं जैसे मैं मुंबई का उदाहरण देता हूँ तो हमारे एरिया में आईआईटी uh, करके है मुंबई आईआईटी तो वहाँ पे बहुत बड़े साइंटिस्ट आते हैं पढ़ाई चलती है बच्चों की पूरे भारत से लोग आते हैं तो वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा मेटल्स बैरियर्स लगाए हैं ये जी. क्या करते साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं और अंदर जाने नहीं देते हैं रेजिडेंशल इलाके में तो ये बैरियर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में आपने देखा होगा वो कोई ईयर प्लग देते हैं कान में लगाने के लिए क्योंकि वो साउंड अगर ज़्यादा जाए ना तो आपका बहरापन आ सकता है तो वो ईयर प्लग का इस्तेमाल करें अगर आपको ये साउंड खास करके आप ऐसे इलाके में रहते जितना हो सके तो ईयर प्लग का इस्तेमाल करें और अगर आपको हार्ट की बीमारी है ठीक है ना तो मैं कहूँगा आपको ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी है प्लानिंग ऐसा करे कि आपको ऐसे इलाके में ना रहना पड़े <laughs> क्योंकि कई सारे चीज़ें यस एयरपोर्ट रेलवे ट्रैक है पर एक ऐसी अवस्था भी आ जाती है हमारा एक सेंटर है मुंबई में है वो रेलवे ट्रैक के लक्के ही है। <laughs> तो लखस गाड़िया आती जाती रहती है मुंबई तो पूरा बैकबोन रेलवे पे है सही बात तो है। पहले बहुत तकलीफ होता था तो अभी उन्होंने थोड़ा हाइट करके वो साउंड को क्योंकि साउंड कैसे है कि नीचे रास्ता नहीं मिला ऊपर से भी जा सकता है अब ये चार माले की बिल्डिंग आप कहाँ तक उसको ये करेंगे, करेंगे। लेकिन मैंने देखा है की पिकिलियर इन लोगों में होती है की इनको इस आवाज की इतनी आदत लगी हुई है रेलवे ट्रैक की कि अभी आवाज अगर नहीं सुना दिया तो इनको नींद नहीं आती है ये भी होता है बॉडी एडजस्ट हो जाती है उस आवाज के साथ में लेकिन बाहर वाले जब उधर आते हैं तो उनको बहुत डिस्टर्ब होता है क्योंकि उनको आदत नहीं है तो उस इलाके में रहने वाले लोग एडजस्ट हो जाते हैं पर उनका थ्रेश ही उतना हो गया अभी वो उसके साथ जी रहे कर नहीं सकते ना मुंबई जैसे शहर है जहाँ पैसा कमाने के लिए लोग आते हैं तो एयरपोर्ट है ट्रैफिक सिग्नल है जहाँ पे गाड़ियाँ दिन रात धुआज भी छोड़ रही है और साउंड पॉल्यूशन भी है वहाँ पर रहने वाले इन लोगों को स्वास्थ्य का ज़रूर खतरा होता है तो ये कुछ चीज़ें हम ध्यान में रखें तो हम अपने को भी बचा सकते हैं और दूसरों का स्वास्थ्य भी बचा सकते हैं नॉइस पॉल्यूशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि हटके हैं ये डीजे संस्कृति से दूर रहे इसने हमको बहुत <laughs> नुकसान किया है अल्पकाल का सुख होता है मैं तो मेरा अनुभव बताता हूँ जब मैं मुंबई से हूँ हमारे इधर गणपति को बहुत मानते हैं लेकिन जब ये डीजे जे बजता है मुझे लगता है उस ग्यारह दिन में मुंबई छोड़ के कहीं और चले जाऊँ <laughs> क्योंकि कितने गणपति कितने नवरात्रि उत्सव होते है आती है और मुझे नहीं लगता है कि इतने अशांति में भगवान रहता होगा क्योंकि भगवान तो शांति का सागर है परमात्मा <laughs> तो हमको थोड़ा अपना कर्तव्य को समझना समझ चाहिए भावना ज़रूर होनी चाहिए लेकिन भावना के साथ विवेक भी रखना चाहिए कि हमारे वजह से किसी को तकलीफ ना हो और नॉइज पॉल्यूशन एक ऐसा पॉल्यूशन है जिसकी वजह से हमको भी परेशानी होती है और दूसरों को भी परेशानी होती जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी बातें बहुत ही अच्छी लग रही हैं और आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह से इसमें हम सभी को मिलकर काम करना होगा और हो सके उतना आप जो है आ, दो जगह पे अगर रहते हैं जहाँ पर जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया एयरपोर्ट और फिर रेलवे स्टेशन के नज़दीक आप रहते हैं तो वहाँ से आप अपना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश कीजिए लेकिन वहाँ रहते हैं तो फिर आपको जैसे कि उन्होंने उदाहरण ही बताया यूज टू हो गए लोग जैसे मुंबई जैसे सिटी में रहते हैं तो काफी चीजें हैं जिन्हें हमको अभी समझना होगा और जैसे कि गणपति का उदाहरण उन्होंने दिया है कि जहां पर भगवान की हम पूजा वगैरह करते हैं लेकिन विसर्जन के समय पर ज़्यादातर ये चीज़ें डीजे को लेके चलते हैं और आजकल तो शादी का जो मुहूर्त होता है या शादी में, शादी में भी लगाते हैं है। जहाँ पर खास हम लोगों को बुलाते हैं अपने ही लोगों को बुलाते हैं और वहाँ पर उनको अगर इस तरह की ध्वनि सुनाते हैं तो शायद हम कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को अभी हमें समझना होगा और इससे दूर रहने की कोशिश हम सभी को करना है आप अच्छी तरह से नॉर्मल जो हमारा स्पीकर्स होते हैं उसको इस्तेमाल करके भी आप आनंद उठा सकते हैं डीजे की ज़रूरत नहीं है जिससे हमारा सेहत का ऊपर असर पड़ता है हमारे सेहत का नुकसान होता है बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं और हम सभी लोग डॉक्टर साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी जब उन्होंने कहा एक रूम का उदाहरण दिया लिविंग रूम का एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि एक ही रूम में आप रह रहे हैं और आपके जो भी कचरा अगर किसी कोने में आप डंप कर रहे हैं तो वहाँ वो दुर्गंध फैलेगा और धीरे धीरे आपके पूरे रूम में उसका प्रभाव पड़ेगा तो इसी किसी भी चीज़ को ले लीजिए कोई भी प्रदूषण हो चाहे वायु प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो ये पूरी तरह से हमें कहीं ना कहीं हम सभी के ऊपर हमारे सेहत के ऊपर इसका असर होना ही होना है तो हम सभी को अभी से ही जागरूक होकर इसके ऊपर काम करना होगा एक दूसरे को हमें इन चीज़ों को बताना है और अगर कोई बोलता है कि डीजे मंगाएंगे तो आप उसको ये बताइए कि ध्वनि प्रदूषण हो सकता है इससे हमारा नुकसान हो सकता है हम नॉर्मल स्पीकर से ही हम अपना जो है काम चला सकते हैं ये आप सुझाव करते हैं तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है तो बहुत ही अच्छी बातें डॉक्टर साहब ने बताया है आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा और मैं चाहूँगा आपको जो बातें पसंद आ रही हैं जो बातें आपको अच्छी लग हो उसे करिए और हमें भी बताइए कि आपने क्या किया है इस ध्वनि प्रदूषण के लिए वायु प्रदूषण के लिए आप अपना नाम और एसएमएस करके हमें बता सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुनाए रीडमो वन नाइन पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो ये भाग दौड़ की जिंदगी पल पल राय जिंदगी ये भाग दौड़ की जिंदगी पल पल राय जिंदगी सोच नीच के खेल में सब पूरी चाहे जिंदगी ये भागदार की जिंदगी पल पल थब राय जिंदगी गे घर गर सारे गा प ध पमा प पम सा जीवन में मन बल हंस जाओ जियो सुबह तो व्यायाम करो सेहत से भरी शुरुआत करो खेल कूद के जीवन में मन बल हँस जाओ जियो सुबह तो व्यायाम करो सेहत से भरी शुरुआत गे गे ग पमा प म गे सल सब जी जड़ शाख हरी भर नींद चैन की रात सही स्वस्थ रहो भूर जीव और रोग का खत्म निशान करो सब्जी चर हरी, भर नींद चैन की रात सही स्वस्थ रहो भर पूरे जियो और रोग का खत्म निशान करो गे गरे घर का रेगा पंग गरी सा ये भाग दौड़ की जिंदगी पल पल थब जिंदगी पल पल थब जिंदगी पल पल थब जिंदगी आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुवन नाइन्टी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आखिरी सेगमेंट में हम लोग हैं और हमने दो एपिसोड इस विषय पर सुना डॉक्टर साहब से डॉक्टर सचिन जी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन और हेल्थ इस विषय पर बहुत ही अच्छी अच्छी छोटी बातें उन्होंने बताई और बड़ी बड़ी बातें भी हमने उनसे सुना तो ये दोनों चीज़ें क्यों बता रहे हैं डॉक्टर साहब एक तो हम सभी को जागरूक रहना है और साथ ही साथ हमें अटेंशन भी देना है और इसके पर जो कानूनन जो नियम बने हुए हैं उसके ऊपर भी हम सभी को चलना है तब जाके कहीं ना कहीं जो डॉक्टर साहब जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि धरती का विनाश नजदीक है उसको बचा सकते हैं तो आइए आखिरी बार फिर से एक बार हम इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं फिर से एक बार डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है हमको कि हमारी जीवन पद्धति बदल रही है और ग्लोबल वार्मिंग इस समय का सबसे बड़ा इशू है बर्निंग इशू है टी वी में हम लोग सुनते हैं इस विषय को अगर हमने इसको नहीं ध्यान दिया तो पूरा विश्व विनाश की ओर जा रहा है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है तो अलर्ट हो जाए सभी देश इसके साथ जुड़े हुए सभी देशों को अभी रियलाइज हो रहा है और प्यार से नहीं तो मार से <laughs> आपको बदलना तो पड़ेगा प्यार से माना आप इसके बारे में जागृति ले लो अगर नहीं किया तो दिन ब दिन कायदे कड़े होने वाले हैं क्योंकि अगर कायदे हमने नहीं बनाए तो मुश्किल होने वाला है जैसे मैं मुंबई का उदाहरण दूँ सिटी में हम बड़े ट्रक्स वगैरह को नहीं एक कंसेप्ट होता है सीबीडी बी डी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इसके तहत जो ट्रक या हेवी व्हीकल्स है वो सिटी में अलाउड ही नहीं करते उनको सिटी के बाहर ही वहाँ से छोटे गाड़ियों से अंदर आता है ताकि सिटी का ट्राफिक कम हो आगे चल के ऐसे कायदे आएंगे जैसे कि मैं भारत का ही उदाहरण दूँ तो नैनो अभी नैनो कार टाटा कंपनी कारॉन्च कर रही थी गरीबों वाली कार अभी एक लाख रुपए में सबको कार मिलने लगी तो आप इमेजिन करो क्या रोड का हाल होगा तो आगे चलकर ऐसा समय आएगा कि आपको कार व्कल खरीदने के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी यू कैन नॉट अगर आप सब इन नियमों को फॉलो करते हो जो कि पोल्यूशन को बचाने वाले तभी आपको परमिशन मिलेगा नहीं तो आपको परमिशन नहीं मिलने वाला है तो दिन ब दिन कायदे बहुत कड़े और सख्त होने वाले हैं हमको अपने जीवन में छोटी सी बात लेनी है मैं कहूँगा सिर्फ जिम्मेवारी से चलो अपने बारे में मत सोचो दूसरों के बारे में भी सोचो और केवल पर्यावरण ही नहीं है पशु पंछी सबका स्वास्थ्य आपके हाथ में है तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर इंसान थोड़ा खुद के बारे में सोचने के बजाय दूसरे लोग पर्यावरण पशु पंछियों के बारे में सोचे और जो भी हमने पॉइंट्स बताए जिसके वजह से मेजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में समस्याएँ है स्वास्थ्य जुड़ी हुई वो माना एयर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन इसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं थोड़ी अवेयरनेस की बात है एक बार आपके बुद्धि ने इसको महसूस कर लिया आपको अंदर से खुशी हुई जैसे मैंने अपने अंदर महसूस किया कि बाकी कोई कर रहा है मुझे पता नहीं लेकिन मैं कम से कम इन नियमों का फॉलो करूंगा देखा। देखा। जितना हो सके कार पुलिंग करेंगे कम से कम कार का इस्तेमाल करेंगे सी लगाएंगे जब ज़रूरत नहीं तो हॉर्न नहीं बजाएंगे कार हॉलिडे लेंगे ठीक है ना साइकिल का इस्तेमाल करेंगे पैदल करेंगे इससे स्वास्थ्य भी बचता है बाकी भी चीज़ें हमने देखी कि सी एफ एल बल्ब लगाना है जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है प्लास्टिक के बैग बजाय पेपर बैग या कपड़े की थैले इस्तेमाल करेंगे और एक दूसरे को सहयोग देंगे तो अगर ये सब चीज़ें हमारे त्योहार हम नियम के साथ फॉलो करेंगे जिसमें डेसिबल कम से कम डीजे का कम से कम इस्तेमाल हो तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं एक एक करके आप अगर चालू करोगे तो मुझे लगता है कि हम सब है ना बूंद बूंद से तालाब होता है अपने देश को जो टॉप थ्री लिस्ट में आ रहा है अभी पोल्यूशन में उसको हम बहुत पीछे ला सकते हैं और मैं उदाहरण देना चाहूँगा अपना पड़ोसी एक भला ही छोटा देश है भूतान करके लेकिन उन्होंने जीरो कार्बन वो वहाँ तक पहुँचा हुआ है और हमारा भारत देश इतना महान है लेकिन हम जिस तरह से पॉल्यूशन में आगे जा रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है तो हम भी अपने भारत देश का समान बनाए रखें भारत को अच्छा बनाए प्रदूषण मुक्त बनाए और इस सब में आप सबका सहयोग हमको आवश्यक है ब्रह्मा कुमारी इस ट्रांसपोर्ट विंग की तरफ से ये सब कार्यक्रम मुफ्त में दिए जाते हैं आपको भी अपने इलाके में अगर इस ट्रांसपोर्ट के संबंधित फिर वो वायु प्रदूषण हो या नॉइज़ पॉल्यूशन या और पॉल्यूशन की बात में आपको सहयोग चाहिए तो आप हमारे से कभी भी संपर्क कर सकते हम आपके लिए हमेशा मौजूद हैं डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और आखिरी में आपने सारी चीज़ों को किस तरह से बहुत ही कम शब्दों में आपने समप किया और ब्रह्मा का जो ट्रांसपोर्ट विंग है उसके माध्यम से जो सेवाएं चल रहे हैं उनको भी आपने बताया और जो लोग इन सेवाओं को लेना चाहते हैं उनके लिए आपने वेलकम कहा है बहुत ही अच्छा लगा आपका ये समराइजेशन मुझे और मैं आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स भी इस बात को ध्यान में रखें और जो बातें आपको अच्छी लगी हो वो अपने पड़ोसियों को अपने सगे संबंधियों को और जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक इन बातों को ज़रूर पहुंचाइए क्योंकि आज इनकी ज़रूरत है आज इन सभी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है जिस तरह से हम लोग यात्राएँ कर रहे हैं चाहे आप प्लेन से जा रहे हो बस से जा रहे हो या किसी भी चीज़ से आप यात्रा कर रहे हो यात्रा के साथ साथ आपका सेहत पर अटेंशन बहुत ज़रूरी है वरना आप तो समझ ही रहे हैं बहुत सारे लोग आज हॉस्पिटल में जितने सारे लोग मरीज पेशेंट भर्ती हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं यात्रा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या कहीं ना कहीं प्रदूषण से या फिर ध्वनि प्रदूषण कहे इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है तो ये एक सर्कल है जिसे हमें समझना है और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कम से कम नियमों का हम सभी औरों को ना देखें खुद को देखें और खुद को नियम पर चलाएं ऐसी शुभ आशा के साथ एक बार फिर से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने समझाई हमें थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब का ओम शांति ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे तब तक आप बने रहें रेडियो मधुबन के साथ आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो चांद सितारे जुनून के हो दिल में अंगारे कदमों में हो चांद सितारे जुनून के हो दिल में अंगारे नामुमकिन को मार दठोकर नामुमकिन को मार दठोकर फूटेंगे खुशियों के पवार नथिंग इज इंपॉसिबल Everything is possible nothing is impossible everything is possible